वह तो मान्यता की बात है उसके लिए और कोई प्रमाण नहीं वह तो विश्वास की बात है एक बात सुनिश्चित हो सकती है कि तुम जिस से पहुंचो वह शुभ तुम अपने भीतर परखो मांसाहार करते समय तुम्हारी वृत्ति वैसी ही होती है जैसी शाकाहार करते समय यह देखो बस वहीं परखो बाहर से बहाने मत खोजो यह बहाना है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 छोटे बच्चे जैसा हो जाता है ना कुछ सुबह है ना कुछ आसुबह है उसे पता ही नहीं कि क्या सुबह है क्या आसुबह